पत्रावली चार सौ मठ बेलूड़ 15 दिसंबर अठारह प्रिय माँ ही हमारी एकमात्र पथ प्रदर्शिका है और जो कुछ हो रहा है अथवा होगा सब कुछ उनके ही विधानानुसार होगा मारा विवेकानंद चार श्रीमती ओली बुल को लिखित बैद्यनाथ देवघर 29 दिसंबर अठारह प्रिय धीरा माता यह आपको पहले ही विदित हो गया है कि मैं आपका साथ देने में समर्थ नहीं हो सकूंगा आपके साथ जाने लायक शारीरिक शक्ति में मैं संचय नहीं कर पा रहा हूं छाती में जो सर्दी जम चुकी है वह अभी तक विद्यमान है और उसका फल यह है कि उसने मुझे भ्रमण के योग्य नहीं रखा है सच बात यह है कि यहाँ पर क्रमशः मैं आरोग्य प्राप्त कर लूँगा ऐसी मुझे आशा है मुझे यह पता चला है कि मेरी बहन विगत कुछ वर्षों से किसी विशेष संकल्प को लेकर अपनी मानसिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है बंगाल साहित्य के द्वारा जितना जाना जा सकता है खासकर तत्वज्ञान के विषय में उसने उसको अधिगत कर लिया है और उसका परिणाम भी विशेष कम नहीं है इस बीच में उसने अपना नाम अंग्रेजी तथा रोमन अक्षरों में लिखना सीख लिया है इस समय उसे विशेष शिक्षा प्रदान करना मानसिक परिश्रम सापेक्ष है अतः उस कार्य से मैं विरत हूँ कोई कार्य किए बिना मैं समय बिताना चाहता हूँ एवं बलपूर्वक विश्राम ले रहा हूँ अब तक मैंने आप पर केवल श्रद्धा ही की है किंतु वर्तमान घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महामाया ने आपको मेरी दैनिक जीवनचर्या पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त किया है अतः प्रेम के साथ ही प्रगाढ़ हो गया है इसके आगे मैं अपने जीवन तथा कार्य के बारे में यह सोचूंगा कि आपको माँ की आज्ञा मिल चुकी है अतः सारा उत्तरदायित्व तो मेरे कंधे से हटा आपके द्वारा माया जो निर्देश देगी उसे ही मैं मानता रहूँगा यूरोप अथवा अमेरिका में शीघ्र ही मैं आपसे मिल सकूंगा आपके स्नेहास्पद संतान विवेकानंद चार सौ चौदह मठ कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित मठ बेलूर मठ हावड़ा बंगाल 2 फरवरी 1899 सौ निन्यानवे प्रियजो तुम अब तक न्यूयॉर्क पहुंच गई होगी और बहुत दिनों की अनुपस्थिति के बाद फिर अपने स्वजनों के बीच हो इस यात्रा में भाग्य ने प्रतिपद पर तुम्हारा साथ दिया है यहाँ तक कि समुद्र भी शांत था और जहाज में अवंछनीय साथियों का भी सर्वथा अभाव था किंतु मेरी अवस्था ठीक विपरीत रही मुझे बहुत दुःख है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया और नवैद्यनाथ के वायु परिवर्तन से ही कोई लाभ हुआ मैं तो वहां मृत प्राय हो गया था आठ दिनों तक दम घुटता रहा मुझे उस अर्ध मृत कावस्था में ही कलकत्ते लाया गया और यहां मैं पुनर्जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूं। डॉक्टर सरकार मेरा इलाज कर रहे हैं मैं अब पहले जैसा उदास नहीं हूं। मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया है यह वर्ष हमारे लिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है माँ ही सब कुछ अच्छी तरह जानती है योगानंद जो माँ के घर में रहता था गत मास से बीमार है और समझो कि मृत्यु के द्वार पर ही है माँ ही सब कुछ अच्छी तरह जानती है मैं फिर से काम में जुट गया हूँ हालाँकि स्वयं कुछ नहीं करता अपने शिष्यों को भारत के कोने कोने में फिर एक बार अलग जगाने भेजा है सबसे बड़ी बात है तुम जानती हो कोष की कमी अब तो तुम अमेरिका में हो प्रिय जो हमारे यहाँ के काम के लिए कुछ कोष एकत्र करके भेजो ना मैं मार्च तक स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ कर सक लूँगा और अप्रैल तक यूरोप के लिए प्रस्थान कर दूंगा फिर सब कुछ माँ के हाथ में है मैंने जीवन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों कष्ट भोगे हैं किंतु मुझ पर माँ की असीम दया है अपने प्राप्त से अधिक आनंद और आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया है मैं माँ को असफल करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसलिए कि वह मुझे सदा संघर्ष में रख पाएंगी और लड़ाई के मैदान में ही मैं अंतिम सांस लूँगा मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद कुमारी मेरी हेल को लिखित मठ बेलूर मठ हावड़ा जिला सोलह मार्च अठारह सौ निन्यानबे प्रिय मेरी श्रीमती एडम्स को धन्यवाद कि तुम शैतान लड़कियों को अंततः उन्होंने पत्र लिखने के लिए उकसाया ही आँखों से दूर मन से दूर यह जितना भारत में सत्य है उतना ही अमेरिका में और दूसरी युवती महिला जो भागते भागते अपना प्यार छोड़ गई लगता है वह गोता खिलाने के योग्य है हाँ मैं अपने शरीर के साथ हिंडोले का खेल खेलता जा रहा हूँ वह कई महीने से मुझे विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहा है कि उसका भी काफ़ी अस्तित्व है फिर भी कोई भय नहीं क्योंकि मानसिक चिकित्सा में पारंगत चार बहनें मेरे पास हैं इस समय घबराहट नहीं है तुम लोग मुझे एक लंबा और जोर का झटका दो तुम सब मिलकर और फिर मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा तुम अपने साल में एक वाले पत्र में मेरे विषय में इतना अधिक और उन चार चुड़ैलों के विषय में इतना कम क्यों लिखती हो जो शिकागो के एक कोने में खोलती हुई देगची के ऊपर मंत्र गुनगुनाती रहती हैं क्या तुमने मैक्स मूलर की नई पुस्तक रामकृष्ण उनका जीवन एवं उपदेश रामकृष्ण हिज लाइफ एंड टीचिंग देखी है अगर तुमने उसे अभी तक ना पढ़ा हो तो पढ़ो और माँ को ही पढ़ाओ माँ कैसी है सफ़ेद हो रही है और फादर पोप क्या तुम सोच सकती हो कि अमेरिका से हमारे यहाँ अंतिम यात्री कौन थे ब्रदर लॉ इज ए ड्राइंग कार्ड एवं मिसेल मिल वे ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य स्थानों में बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं वे ही पुराने साथी फैलोज अगर बदले भी हैं वे तो किंचित मात्र मेरी इच्छा है कि तुम भारत की यात्रा करती वह भविष्य में ही कभी हो सकेगी हाँ मेरी कुछ महीने पहले जब मैं तुम्हारी लंबी चुप्पी से घबरा रहा था तो मैंने सुना कि तुम एक विली फसा रही हो अतः नृत्य एवं पार्टी आदि में व्यस्त थी और इससे तुम्हारी लिखने में असमर्थता निश्चय ही समझ में आती है परंतु विली हो तो ना हो तो यह मत भूलना कि मुझे मेरे रुपये अवश्य मिलने चाहिए हैरियट को तो जब से अपना लड़का मिल गया है समझदारी के साथ चुप लगा गई है परंतु मेरे रुपये कहाँ हैं उसको तथा उसके पति को इसकी याद दिलाना अगर वे उली हैं तो मैं चिपक जाने वाला बंगाली हूँ जैसा कि अंग्रेज हमें यहाँ पर कहा करते हैं हे hey, ईश्वर मेरे रुपये कहाँ हैं अंततः गंगा तट पर हमने एक मठ बना ही लिया धन्यवाद है अमेरिका अमेरिकन एवं अंग्रेज मित्रों को माँ से कहना कि वे सावधानी से देखती जाएं। तुम्हारी या की भूमि को मैं मूर्ति पूजक मिशनरियों द्वारा आप्लावित करने जा रहा हूँ श्री उली से बताना कि वे बहन तो पा गए लेकिन अभी तक उन्होंने भाई का मूल्य नहीं चुकाया क्योंकि बैठकों में धूम्रपान विचित्र वेश में यह भूत जैसा काला मोटा आदमी था जिसकी वजह से भयभीत होकर कितने प्रलोभन दूर हो गए और अनेक कारणों में यह भी एक था जिससे उली को हैरियट मिल सकी क्योंकि इस कार्य में मेरा बहुत बड़ा योग है अतः इसका मैं पारिश्रमिक चाहता हूँ आदि आदि जोनों से मेरी वकालत करना क्यों करोगी ना मैं कितना चाहता तो हूँ कि कुमारी जो के साथ इस गर्मी में मैं अमेरिका आ सकूँ किंतु मनुष्य योजनाएँ बनाता है और उन्हें विघटित कौन कर देता है विघटित करने वाला सदैव ईश्वर नहीं होता है अच्छा जैसा चल रहा है चलने दो यहाँ पर अभियानंद मेरी लुई को तुम जानती हो आई है और इसका मुंबई एवं मद्रास में अच्छा स्वागत हुआ कल वह कलकत्ते आ रही है और हम भी उनका शानदार स्वागत करेंगे मेरा स्नेह कुमारी हो श्रीमती एडम्स मदर चर्च फादर पोप तथा सात सागर पार के मेरे अन्य सभी मित्रों को हम सात सागरों में विश्वास करते हैं क्षीर सागर मधु सागर दधि सागर सुरा सागर रस सागर लवण सागर और एक नाम भूल रहा हूँ कि वह क्या है तुम चारों बहनों के लिए मैं अपना प्यार मधु सागर के माध्यम से थोड़ा मध्य मिलाकर ताकि वह सुस्वादु बन जाए प्रेषित कर रहा हूँ सदा शुभेचु तुम्हारा भाई विवेकानंद पुनश्चय नृत्यों के मध्य जब समय मिले तो उत्तर देना विवेकानंद 416 सौ सो सोलह डेलोर मठ ग्यारह अप्रैल अठारह प्रिय दो वर्ष के शारीरिक कष्ट ने मेरी 20 वर्ष की आयु का हरण कर लिया है ठीक है इससे आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या ऐसा होता है वह आत्मविस्मृत आत्मा अपने भाव में विभोर होकर दिव्य एकाग्रता तथा व्याकुलता के साथ उसी प्रकार अवस्थित है तुम्हारा विवेकानंद